<ड़ी <गरीड़ी। ड़ीड़ीड़ी गरीड़ी> <ड़ी गरीड़ी> जय राधा कृष्ण होकर के बलराम तत्व होकर के गुरजमान होकर के श्री नित्यानंद विराजमान है जो होकर के होकर तो अप्रोधन और प्रेम के दाता के रूप में श्री बलराम स्वरूप होकर के गुरतत्व होकर के और लीला का संपूर्ण समाधान करने वाले दिख्यानंद विराजमान है महाविष्णु अवतार होकर के विराजमान हैं और महाविष्णु अवतार होकर के श्री कृष्ण को भी कलयुग में भी अवतार दिलाने वाले अवतार लेने के लिए बाध्य करने वाले अपने हमकार से मत्रण करने वाले होकर के श्री चंद्र विराजमान हैं और जितने भी गौरव भक्त हैं वे भी कहीं भक्ति स्वरूप होकर के कहीं शक्ति स्वरूप होकर के सब विराजमान हैं भक्त भक्ति स्वरूप होकर के जो विराजमान हैं उनको हम प्रणाम कर रहे हैं शरत काले रात्रि शरद चंद्र का उज्जवल शरत काल का समय है रात्रि का समय है सुंदर चांदनी सब और खिल रही है शरद चंद्र का उज्जवल प्रभु निज गौण लाया बेड़ान रात्रि शकल प्रभु अपने कुछ संगियों को संग में लेकर के बेड़ान रात्रि शकल पूरी रात्रि वहां व्यतीत कर रहे हैं समुद्र के किनारे उद्यान उद्यान भ्रमे कौतुक देखी थे और एक एक उद्यान में बड़े उल्लास के साथ में कौतुक देखते हुए श्रीमद महाप्रभु व्यवहार कर रहे हैं सुंदर चंद्रमा है और उस समय श्री महाप्रभु कौतुक देखते हुए अर्थात इनको कहीं कृष्ण लीला कहीं कृष्ण गंध कहीं कृष्ण स्वर कहीं कृष्ण अधरामृत रस उनका आस्वादन प्राप्त हो जाए तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनकी माधुर्य का कहीं विरह में आस्वादन करते हुए श्री महाप्रभु विचरण करते हैं आस्वादन जितनी देर होता है उतनी देर तो महाआनंद और जैसे ही थोड़ी सी स्फूर्ति होती है अरे ये तो स्वप्न है मैं तो स्वप्न देख रहा था सुरह का भाव उत्पन्न हो जाता है और उत्पन्न होकर के महाप्रभु मूर्छित हो जाते हैं तो मिलन में विराह में विशिष्ट राह उसका दर्शन करते हैं विशिष्ट मिलन का दर्शन करते हैं और जब तनिक बाह्य स्फूर्ति होती है तो बाह्य स्फूर्ति में फिर विराह में डूब जाते हैं तो उद्यान उद्यान में इस प्रकार श्री कृष्ण के शा... शब्द स्पर्श गंध इनके माधुर्य का दर्शन करते हुए और ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध महाप्रभु के श्री राधारानी की पंच इंद्रिय ज्ञानेन्द्रीय उनके सारे धैर्य विवेक रूपी महा रत्न को लूटते हुए श्री कृष्ण चले जा रहे हैं श्री महाप्रभु की सारी इंद्रियों को मन को मन रूपी घोड़े के ऊपर सवार होकर के सारे इंद्रियों को लूट लिया है और श्री महाप्रभु रासलीला गीत श्लोक पढ़ी थे सुनी कभी रासलीला के गीत श्लोक इनको पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं कभी करें भावावेश नर्तन कभी भावावेश में आकर के प्रभु गायन करने लगते हैं और कभी कृष्ण को अपने सामने देख करके नृत्य भी करने लगते हैं क्योंकि भावुकता आत्माभिव्यक्ति संक्षिप्तता रागात्मकता और कलात्मकता इन सारे जो भाव जितने आते हैं उन गीतों में उनका गायन करने लगते हैं इसीलिए गीत संक्षिप्त होता है क्योंकि भाव की राशि बहुत दूर तक नहीं चलेगी देर तक नहीं चलेगी इसलिए कोई एक भाव कोई एक विचार आया और उस विचार को गीत के रूप में प्रस्तुत किया वो विचार कुछ दूर जाकर के फिर से शांत हो जाएगा मुक्ष रस में जाकर के मिल जाएगा इसलिए गीत काव्य सर्वदा संक्षिप्त होता है जो महाकाव्य होता है वो विस्तृत होता है खंड काव्य भी विस्तृत होता है परंतु तो गीत काव्य क्योंकि किन्हीं विशेष संचारियों के ऊपर आधारित होता है इसलिए संचारी बहुत देर तक नहीं स्थित होते हैं समुद्र से ही उठते हैं और समुद्र में ही जैसे समा जाते हैं ऐसे ही स्थायी भाव रूप समुद्र में संचारी भाव रूपी छोटी छोटी लहर मिलती हुई होती हुई विराजमान हो जाती हैं इसीलिए गीत का भी, भी संचारी पर आधारित होते हैं किसी भाव मुद्रा के ऊपर आधारित होते हैं इसलिए वो भाव मुद्रा निरंतर नहीं चलती है और जल्दी से शांत हो जाती है तो महाप्रभु कभी कोई गीत पढ़ते हैं कभी कोई गीत जब जैसा संचारी आता है उस गीत का गायन करने लगते हैं और कभी श्री श्याम सुंदर को अपने सामने देख करके कभु भावावेशे रास लीला अनुकरण कभी नृत्य करने लगते हैं और कभी भावावेश में श्री रास लीला का ही अनुकरण करने लगते हैं महाप्रभु परम सुंदर प्रकार से लाशी नृत्य करते हुए मधुर नृत्य करते हुए श्री राधारानी जैसे नृत्य कर रही है ऐसे पादन भुज सूलासई भजन मध्य चल कुछ पटई कु हो रहे हैं यहां मेघ चक्र विरिजू कहकर के ये दिखाया कि सुवर्ण में जो मरकत मणि है उसकी शोभा तो श्याम सुंदर की शोभा तो गोपियों के कारण है गोपी है सुवर्ण और श्री श्याम सुंदर है मरकत मणि परंतु तो मरकत मणि की शोभा होगी कब जब जबकि जड़िया ढंग का हो यदि कोई फूहर जड़िया मिल गया तो वो तो बढ़िया से बढ़िया मणि को भी घिस घिस करके और उसके तीन टूक करके कहीं विक्टोरिया के मुकुट में जड़ देता है और उस जो मणि है उसका सत्यानाश करके रख देता है उसको घिस-घिस करके और उसका नाश करके रख देगा परंतु यदि जड़िया ठीक है तब तो मणि सुरक्षित रहेगी और नहीं तो उसको तोड़ तोड़ू करके कई कैरेट की जो मणि थी उसको जैसे कहीं तोड़ तोड़ू करके उसका सत्यानाश करके रख दिया केवल जड़ने के लिए इसी प्रकार पूरी मणि को वो समाप्त कर देगा परंतु बिजली और बादल की जो शोभा है वो किसी जड़िया के मुखापेक्षी नहीं है जड़िया जो है वो जड़िया के अधीन नहीं है वो स्वाभाविक होकर के विराजमान और बिजली कैसे भी चमके वो बादल के बीच में सुंदर लगती है उसकी अपनी शोभा रहती है इसी प्रकार श्री किशोरी जी की और श्याम सुंदर की किसी भी स्थिति में शोभा परम्परम सुंदर है यहाँ शोभा कभी भी समाप्त तो होने वाली नहीं है तो श्री महाप्रभु रास लीला का अनुकरण करते हुए भी विराजमान हो रहे हैं कभु भावन मादे प्रभु इत्व इत्व धाय कभी भावन माद में महाप्रभु इधर दौड़ते हैं उधर दौड़ते हैं भूमि पड़ी कभू मूर्छा कभू गढ़ी जाए कभी श्रीमद महाप्रभु भूमि में गिरते हैं और कभी फिर गड़ जाए लोट पोट होने लगते हैं आप लोट लोट करके कहीं मूर्चित होकर तड़फने लगते हैं लोटपोट होने लगते हैं तो जाए कभी पृथ्वी पर ही लोट लगाते हैं ऐसे महाप्रभु की दशा हो रही है अत्यंत विकल रास लीला एक श्लोक पढ़े ये सुने पूर्व तार अर्थ करे आपने रासलीला के एक श्लोक को जब पढ़ते हैं या सुनते हैं तो पूर्वक उसके अर्थ को श्रीमद महाप्रभु इसी प्रकार करने लगते हैं कि ततो तत्व तो पुष्प जैसे ही गोपी मंडल के मध्य में श्याम सुंदर ने प्रवेश किया सबसे पहले रास के प्रारंभ की सूचना देने के लिए और रसकों को वहां एकत्रित करने के लिए देवताओं ने वहां धुंधुवे ने दुहू पहले नगाड़े बजाई नगाड़े बजा करके निपीत पुष्पृष्टया फूल की ऐसी वर्षा की कि वहां फूलों का गलीचा बन गया निपेतु पुष्पृष्टया फिर पुष्पवृष्टि होने के बाद में फिर जब गंधर्वपत्या साजों को ठीक करने के लिए जो गंधर्वपति हैं वे अपने साजों को ठीक कर रहे हैं और सुंदर भूमिका स्तुति के रूप में मंगलाचरण के रूप में श्री प्रियालाल इनकी मेहमा का गायन कर रहे हैं शस्त्री का यशोमलम श्री प्रियागण वे जो अः देवीगण हैं वे तो श्री कृष्ण की शोभा राधिका की शोभा और उनके संगीत की शोभा तीनों का वर्णन करती हैं परंतु तो जो पुरुष जाति हैं, उनको कृष्ण का दर्शन हो रहा है श्री राधिका का दर्शन सखियों का दर्शन इनको प्राप्त नहीं है ये केवल सखियों के गोपियों के मधुर गीत उसका गायन कर रही हैं कृष्ण की शोभा का और मधुर गीत का इनका गायन कर रही हैं संगीत की प्रशंसा कर रहे हैं तो जयुर गंधर्व कहते हैं का तथ्यशोमलम अथवा जब श्री प्रियालाल दोनों गाते हैं उस समय श्री प्रिया जी के गायन की विशेषता का वर्णन करते हैं में तो उसका वर्णन करते हैं श्री प्रिया जी की जय जयकार करते हैं जितनी भी देवांगनागण और जब श्याम सुंदर गाते हैं तो श्याम सुंदर का पक्ष लेकर के जय जयकार जितने भी देवतागण हैं वे देवतागण करते हैं देवताओं को गोपियों की शोभा का दर्शन नहीं है उनके संगीत का केवल दर्शन है परंतु जो नायिकाएं, जो देवियां हैं, उनको कृष्ण श्री राधिका दोनों की शोभा का भी दर्शन है उनको मधुर संगीत का भी दर्शन है परंतु प्रेम सामग्री का दर्शन इनको भी नहीं है प्रेम की मधुरमा उसका दर्शन इनको भी नहीं है वो जो गोपी देह में विराजमान हैं, उनको ही उस प्रेम का अपूर्व दर्शन उस समय नाम चे रास मंडले उस समय परम सुंदर वलय नूपुर इन सबों का अपूर्व दर्शन सबको हुआ इनके अपूर्व स्वर बे बज रहे हैं और कोई भी स्वर बेसुरा नहीं है सब बलय इत्यादि के हाथ की जो चूड़ी इत्यादि के हैं उनकी भी स्वर सर्वदा एक स्वर को धारण करके परम मधुर रूप में निकल रहे हैं ये विस्वर को प्राप्त नहीं कर रहे हैं सब स्वर में चल रहे तो भले आनाम नुपराम कि प्रियाओं के भी और श्री श्याम सुंदर के भी जैसे श्याम सुंदर भी नृत्य कर रहे हैं प्रियाजी भी नृत्य कर रही हैं और श्याम सुंदर और प्रिया के अंग संघनी जितने भी आभूषण हैं वो अंगसंग आभूषण रूपी सखी भी वहां पर नृत्य करती हुई और उस नृत्य में सहयोग करती हुई विराजमान हो रही हैं तो ये आभूषण आभूषण नहीं है ये भी सखी हैं और वे सखियां भी जो अंग सखी होकर के विराजमान है संगनी सखी हो के विराजमान है कृष्ण अंग संघनी प्रिया अंग संगनी और उभयंग तीनों प्रकार की जो सखी है आभूषण रूपी सखी वो भी नृत्य कर रही हैं और नृत्य करने में जो सखी जहां पहुंच गई वहां पर मूर्छित होकर भी पड़ जाती है तो आभूषण भी कहीं के कहीं अस्त व्यस्त होकर के वहां टिके हुए भी विराजमान हो रहे हैं तो सब प्रियाणा मत शब्द तुम लोग रासमंडली श्री श्याम सुंदर की यहां जैसी शोभा हुई वैसी शोभा और कहीं दूसरी जगह नहीं हुई तत्राते सुशोहित आर भगवान देवी की सुतः श्री श्याम सुंदर कैसे सुशोभित हुए बोल मध्य मणि नाम हाईमा नाम जैसे सोने के बीच में मरकट मणि तो श्याम की विशेष शोभा तभी है जबकि श्री प्रियाजी के संग में विराजमान है राधा संगे यदा भाती तदा मदन बोहना अन्य विश्वी स्वयं मदन था। उस समय उतनी शोभा नहीं है जैसे यहां पर है परंतु श्री प्रिया की शोभा कैसी है बोले पादन नृत्य कर रही हैं पहले चरणों से कर रही हैं फिर चरणों को रोक दिया संवाद प्रस्तुत करने के लिए भुज विद्युत भी अपनी भुजा जो है उनको हिलाते हुए उनको धूनन करते हुए श्याम सिंधर से कुछ जैसे संवाद करती हुई विराजमान है तो चरण जीवन की एकाग्रता को प्रस्तुत करता है हस्तक जो नृत्य है वह कहीं संवाद को प्रस्तुत करता है और नृतक नृत्य विभिन्न भावों को संचारी भावों को प्रकट करते हैं तो पाद्यास ही भुज विद्युत भी कभी चरण रुक गए तो भुजाएं नृत्य करने लगी फिर भुजाएं भी रुक गई भुजाएं भी रुक करके सस्मितई ओठ जो हैं उनकी गति अपूर्व रूप से नृत्य करने लगी फिर ओठ भी रुक गए अब भों के द्वारा नृत्य हो रहा है तो पाद न्यासई भुज विद्युत भी भ्रुव आशी जब घूमती हैं उस समय भजन मध्य ही ऐसा लगता है कि कमर टूट नहीं जाए ऐसी दुहरा हो जाती है भजन चल कुछ पटई उस समय नव किशोरी हैं केवल अंचल जो हैं वे कंपित हो रहे हैं श्रीअंग सुस्थिर होकर के सर्वदा विराजमान हैं अतः कुछ ही नहीं कुछ पट जो अंचल हैं वो अंचल चंचल होते हुए विराजमान हैं तो भजन मध्य ही चल कुछ पटई कुंड ग कपोल जो हैं उनके ऊपर कुंडल चार चार दिख रहे हैं एक तो कुंडल है एक कपोल के ऊपर परछाई पड़ रही है ऐसे दो कुंडल की जगह चार कुंडल जिनके कपोल के ऊपर प्रतिबिंबित होते हुए विराजमान हैं, है गंडलोल सुंदर जो बंदनी धारण कर रखी है उस बंदनी में भी मोती फदे हुए हैं मोतियों के गुच्छे फदे हुए हैं परंतु जब भावजन्य प्रश्वेद आता है श्रमजन प्रश्वेद नहीं है प्रश्वेद।, प्रश्वेद। तो भावजंद्र जो प्रश्वेद है वो जब उन मोतियों के के नीचे झलकता है, तो मोतियों की शोभा भी प्रश्वेद की बूतों के सामने फीकी पड़ जाती है सुद्यन सुधेन्द्र तो जो प्रश्वेद हैं, उनसे युक्त जिनके मुख हैं वो मुख की शोभा इतनी सुंदर की शोभा इतनी सुंदर कि उसके आगे अन्य जितने भी आभूषण हैं वे सब फीके पड़ जाएं। सुद्यन जाए विभराजमान ये अः तो गायन के स्तंभता मेघचक्र मेरे मेघचक्रे हूं वे श्री प्रियाण गायन करते हुए मेघचक्र में जैसे बिजली कैसे भी आड़ी टेढ़ी चमके की भी शोभा बढ़ाएगी और अपनी भी शोभा प्रकट करेगी ऐसे श्री स्वामी की शोभा कृष्ण की मुखापेक्षी नहीं है परंतु तो कृष्ण की शोभा श्री स्वामी की मुखापेक्षी होकर के विराजमान है गोरी ज्यादा सुंदर है उसकी शोभा स्वतंत्र है श्याम सुंदर की शोभा गोरी के अधीन होकर के विराजमान है तो सिद्ध कवर रचना ग्रंथ या कृष्ण बदन के स्तंभ तड़ित होता मेघ चक्र जैसे तड़ित मेघ चक्र में बादल के बीच में शिशोभित होती है इस प्रकार गायन कर रहे हैं और उस समय उच्च जगो नृत्यमाना रक्त कंठो रत श्री सारी गोपी मिलकर के उच्च जगह उच्च स्वर में गायन कर रही है रक्त कंठ ये इतनी सुंदर हैं कि पान भी यदि निगलें पीक भी निगलें तो गले में पीक की रंग दिखे निगलने का रंग दिखे रक्त कंठ अथवा जिनके कंठ परम मधुर होकर के श्याम सुंदर के चित्त को आकर्षित करने वाले होकर के विराजमान हैं तो उच्च जरूर नृत्य माना नृत्य करते करते ये गायन कर रही हैं जहां पर प्रायः गायन करने वाला अलग बैठा है और नृत्य करने वाला केवल नृत्य कर रहा है वो नृत्य की पूर्णता नहीं है नृत्य की पूर्णता वहां है जहां गायक नर्तक ही, ही गायन करते हुए विराजमान हो तब नृत्य की पूर्णता जहां नूपुर बा के रूप में उसमें ही विराजमान हो जहां गायन उसके कंठ में ही विराजमान हो और जहां नृत्य उसके अंग में ही विराजमान हो एक स्थान पर यदि है तो वो कहीं अधिक श्रेष्ठ है जहां पर गायन वादन और नर्तन ये तीन अलग अलग अधिस्थानों में विराजमान हो वो गायन वो नर्तन श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा यदि स्पेशल इफेक्ट देने के लिए कहीं लाइट का और म्यूजिक का पीछे से बैकग्राउंड से यदि प्रयोग हो रहा है वो बड़ी बात नहीं है तो यहां पर उच्च जगो हो नृत्यमाना रक्त कंठ रत ये रतिप्रिया अथवा अतिप्रिया अत्यंत प्रिय होकर के ये प्रियागण विराजमान हैं है कृष्णार्घ मद्रिता आज श्याम सुंदर नृत्य के बहाने इन प्रियागणों का जो परम्हण कर रहे हैं उसमें ये प्रियागण अत्यंत अत्यंत मुदित होकर के विराजमान है कृष्ण के स्पर्श के कारण इनके सौंदर्य और अधिक बढ़ करके विराजमान है यद गीते संसार के जितने भी गायक वे तो पांच सात जो आधारभूत राग हैं उन राग के आधार पर कहीं गायन करते हैं परंतु इन गोपियों ने इतने रागों का उस समय गायन किया कि यद गीते इधम आवृतम अनंत अनंत सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों केवल मूल जो पांच राग हैं उन पांच राग उनके ऊपर ही आधारित नहीं हैं पांच या सात हैं मूल राग संगीत में उनका ही विस्तार फिर अनेक अनेक रागों में हुआ परंतु तो यहां पर इतने राग किए इतने राग गाए जो कहीं संगीत रत्नाकर इत्यादि ग्रंथों में जिनका उल्लेख भी नहीं है ऐसे गीत राग अनंत अनंत गाए जिनके द्वारा यद गीते ने इधम आव्रतम पूरा जगत जिन गीत के द्वारा जिन रागों के द्वारा आवृत्त होकर के विराजमान बड़े-बड़े संगीतकार कौन सा राग है राग का ठाठ तो पता लग रहा है कि ये बिहार ठाठ का राग है कि केदार ठाठ का राग है क्या आशावरी ठाठ का राग है परंतु तो ये इस राग में तो ये ईश्वर तीव्र प्रयुक्त नहीं होता है मध्यम प्रयुक्त होता है मंदिर प्रयुक्त होता है यहाँ तीव्र स्वर का कितना सुंदर प्रयोग किया है कैसा सुंदर ये तीव्र स्वर को लगाया है तो यद गीते वे भी आश्चर्यचकित होकर के विराजमान हो जाते हैं कि ये कौन सा राग है राग को भी पहचानना उसको भी संज्ञा देना इनके बस की बात नहीं रहती है तो गीते ने महावृतम और जितने भी गवैया आज तक राग गाते हैं उन श्री प्रियागणों के द्वारा गाय गाय हुए रागों का ही कुछ चयन करके उनको ही गायन करने का प्रयास करते हैं तो उच्च जगो माना रक्त कंठो रक्त प्रिया कृष्णा विमर्श मृत यदगीवृतम का मुकुंदेनो स्वर जाति अमिश्रता श्री विशाखा जी उस समय श्याम सुंदर से कह रही हैं, भाई श्याम सुंदर ऐसे हो हल्ला में आनंद नहीं आ रहा है सब इकट्ठी गा रही है उच्च जगो नृत्य माना इसमें आनंद नहीं आ रहा है आप गाओ मैं बीणा लेकर के बैठी हूं सुश्री विशाखा उस समय बीणा लेकर के बैठी प्यारी जब गए हो बीन सकल कला गुण प्रवीण एक तान चूख के बजाई श्याम सुंदर को चुकाने के लिए श्री प्रिया एक तान चूक करके बजाती हैं। श्री श्याम सुंदर कहीं जरा साधी चूकते हैं तो सब हंसने लगती हैं और श्री श्याम सुंदर तुरंत संभल करके और श्री प्रिया भी तुरंत संभल करके सम पर सम मिला देती हैं और उस संगीत का जो क्रम है उस क्रम को बनाए रखती हैं तिहाई पर लाकर के तीन बार उसको दोहरा करके कहीं सम के ऊपर उसको स्थापित कर देती हैं श्याम सुंदर खुल करके नहीं गा रहे हैं धीरे धीरे गा रहे हैं तो बड़े गवैया के आगे छोटे गवैया को डर लगता है झिझक नहीं खुली है इसलिए श्याम सुंदर बिना झिझके हुए हैं इसलिए धीरे धीरे गा रहे हैं तो काचे समम मुकुंदेनो, श्री विशाखा उस समय बोली बोली श्याम सुंदर भिजकर के क्यों खुल करके गाओ ना के क्यों गा रहे हो भिज करके और शाम सुंदर के स्वर में श्री विशाखा ने अपना स्वर मिलाया और स्वर जाति अमिश्रता अमिश्रित जो स्वर जाति है उनको प्रकट किया जगत के जितने भी गायक उन सबों के कंठ कफ इत्यादि दोषों से युक्त होकर के विराजमान हैं उनमें शुद्ध स्वर का प्रयोग यदि हो जाए तो ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए स्वर तो ब्रह्म है परंतु तो वे पूरी तरह से ब्रह्म साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं स्वर कहीं ना कहीं कफ इत्यादि दोषों के कारण अपने अभ्यास की न्यूनता के कारण परिपूर्णता न होने के कारण कहीं दूषित हैं परंतु तो इन प्रियादेवों ने जो गाया उसमें स्वर जाति अमिश्रता अमिश्रित जो स्वर हैं शुद्ध स्वर वे शुद्ध स्वर प्रकट हुए श्याम सुंदर भी शुद्ध स्वर का गायन कर रहे हैं प्रिया जब सहायता दे रही है तो प्रिया के सहायता से श्याम सुंदर भी स्वर जाति अमिश्रता उनम सुंदर पहले जिस श्रुति पर गायन कर रहे थे उस श्रुति से अपने स्वर को ऊंचा किया और जब श्री विशाखा ने श्याम सुंदर के स्वर से भी ऊंचा स्वर ले गई श्याम सुंदर जहां ले जा सकते थे उससे भी ऊंचा स्वर जब ले गई तो पूजता तेनौ रहे हैं, वाँ वाँ वाँ वाँ। कह रहे वाह वाह वाह ऐसा कहकर के श्री विशाखा जी उनकी पूजता तेना पूजा कर रहे हैं उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रियता साधु साध वाह कर के जब श्री प्रिया मूर्छना लेती हैं उस मूर्छना के समय श्री विशाखा की साधु साधु कहकर के आप प्रशंसा कर रहे हैं अपूर्व रूप से तदेव स्वर उन्मिंदे अब श्याम सुंदर के स्वर को ऊंचा करके विशाखा ने गाया अब विशाखा ने जो गाया श्री ललता जी को भी जोश चढ़ा गायन क्योंकि ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि एक संगीतकार को गाते हुए देख करके दूसरे में भी अत्यंत उत्साह तो श्री विशाखा जहां ऊंचा स्वर ले गई थी उसी स्वर को पकड़ करके तदेव धूल मुन्न श्री ललता ने और ऊंचा स्वर तार सप्तक पर पहुंचा दिया है और वहां पर आलापचारी करती हुई विराजमान हैं सब आश्चर्यचकित हैं कि इतने ऊंचे स्वर पर आलापचारी करना यह क्या संभव है क्या परंतु श्री ललता उस समय आलापचारी करते हुए तदेव तदैव ने जो ध्रुव का मूल स्वर था उस मूल श्रुति को ऊंची उठाते उठाते श्री विशाखा ने पहुंचाया और ऊंचे उठा करके भी अति ऊंचा उठा दिया श्री ललता ने श्याम सुंदर तस्वचोद उस समय बहुत आदर प्रदान कर रहे हैं अर्थात अपना दुपट्टा उतार करके पटका उतार करके श्री ललता जी को पहना दिया श्री विशाखा को आपने अपनी वैजयंती माला पहनाई और श्री ललता को अपना पटका ही पहना दिया जो संगीतकार हैं उनका सम्मान माला पटका बीड़ा इनके द्वारा ही होता है सो so, तदेव ध्रुव जो अन्य ताल में बद्ध था उसको इन्होंने ध्रुव ताल में जो एक ताल में बद्ध था गायन उसको ध्रुव ताल में इन्होंने स्थापित कर दिया है तदैव ध्रुव नि तस्म चोवदार समय श्री प्रिया जी मन में विचार कर रही हैं अब ललता जितना ऊंचा स्वर उठा रही है इस स्वर को तो कोई दूसरी सखी पकड़ेगी नहीं वहां पर तो गायन किया नहीं जा सकता है इसलिए श्री स्वामी बीच में कूद पड़ी श्री स्वामी ने श्री ललता के स्वर में अपने स्वर को मिलाया और उसे कुछ और ऊंचा ले जाकर के अवरोह करते हुए पुनः श्याम ने जिस श्रुति से गायन प्रारंभ किया था वही सम पर ला करके उस स्वर को स्थापित कर दिया श्री श्यामचंदर ने तो उस समय श्री प्रिया उनका कर दिया बोलो श्री प्रिया लाल की जय और तसे मानम से बहुदात बहुत सम्मान प्रदान करते हुए आप श्री राधा रानी को श्री विश्वांत प्रिया जी को उस समय आनंद प्रदान करते हुए आप विराजमान हो रहे हैं उस समय श्री चंद्रावली जी काचिद रास परिश्रांता पार्श्वस्थस नृत्य करती हुई आई श्री चंद्रावली जी अंजलि बांध करके आई और श्री राधा रानी उस समय नृत्य करते करते आई काचिद रास परिश्रांता रास में जैसे मैं थक गई हूं ऐसा दिखाते हुए काचे रास परिश्रांता रास में मैं परिश्रांत हो गई हूं इसलिए तत्व भाव के कारण आई है।, तो दिखा रही है बहाना ले रही हैं श्री ने होने का है काचिलिश्रांत पार्श्वस्थ से गदा बढ़ता है उस समय श्री श्याम सुंदर के पास में आई और पास में आकर के श्री श्याम सुंदर उस नृत्य के मुख्य नर्तक बनकर के विराजमान तो जैसे किसी नृत्य मंडली में जो प्रधान होता है वो अपने हाथ में एक लंबी छड़ी रखता है बैंड में जो बैंड मास्टर है उसके हाथ में जैसे एक छड़ी रहती है और वो इशारा देता है इशारा देता रहता है कि कहां पे स्वर को बढ़ाओ कहां पे स्वर को नीचा करो कहां पे मिलाओ ऐसे शिष्याम सुंदर भी गदा वृद्धा अब रास में गदा का क्या काम श्यामचंदर को गदा कहा गया राष में गा का तो कोई काम है नहीं कोई युद्ध तो हो नहीं रहा है यहाँ गदा क्या है बोले सर्व को एक स्वर में पूरे वाद्य को एक स्वर में नियंत्रित करने के लिए श्री श्यामचंद्र ने कोई यष्टिका ले रखी है कोई छड़ी ले रखी है जिसकी मूठ गदा के आकार की है तो वो ही गदा भ्रत विराजमान अथवा गदा का तात्पर्य क्या है गदावृत का तात्पर्य है कि गदतीत गदा जो गायन करे उसका नाम गदा आपने बैशी लेकर के बीच में सबको स्वर देते हुए आप विराजमान हो रहे हैं तो गदावृत के दो दो अर्थ हुए एक है जो नृत्य समूह का नर्तकों का नायक है वह जैसे कहीं कोई यष्ट का लेकर के सब नियंत्रित करता रहता है इसी प्रकार से श्याम सुंदर नियंत्रित कर रहे हैं अथवा गाभत है, मन वी को लेकर के आप अपूर्व से बजा रहे हैं तो गदा है। बाहुनास कंधम। उस गदावृतः प्रिया ने श्री श्याम सुंदर के बगल में आकर के वाम भाग में आकर के श्याम सुंदर के कंधे का सहारा लेकर के श्री प्यारे के कपोल के साथ में अपने कपोल को मिला करके कंधे का सहारा लेकर के श्री भूषण नंदिनी विराजमान हुई अद्भुत शोभा बोलो लाली लाल की जय बहना किया जा रहा है थकने का पंत तत्वता जगरा बाहुना स्कंदम बाहु के द्वारा स्कंध को पकड़ करके वे विराजमान हुई हैं सलसर वलय मल्लिका आज श्री प्रिया उनके वलय की जितनी भी चूड़ियां हैं वे चूड़ियां अलग अलग फूल माला की चूड़िया अलग अलग दिख रही हैं। पहले जब फूल खिले हुए थे और नए नए फूल धारण किए थे उस समय सारी चूड़िया मिलकर के एक पाटला बन गई थी परंतु तो अब जब मुरझा गई तब पता लगा है ये पाटला नहीं है ये वलय मल्य कहा अनेक अनेक चूड़िया हैं। तो वलय मल्ल अब चूड़ियों की अलग अलग शोभा प्रकट हुई जबकि पहले शोभा प्रकट नहीं हो रही थी ए मत श्लोक। इस प्रकार रासलीला के कहां तक किया जाए रासलीला के जितने भी श्लोक हैं उन श्लोकों को कोई भक्त पढ़ता है और महाप्रभु सवार अर्थ करे प्रभु पाए हर्ष शोक उनका हर्ष और शोक दोनों को प्राप्त करते हुए श्री महाप्रभु अपूर्ण से गायन कर रहे हैं सबके अर्थ को करते हुए विराजमान हो रहे हैं इस इस प्रकार महाप्रभु का श्री समुद्र के किनारे जो अपूर्व बिहार वो अद्भुत होकर के विराजमान है नेताय गौर हरिबो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय भोलवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री जगत बंधु उनके उत्सव में कहीं सम्मिलित होने होने जाना है अभी इसलिए वो लीला यहाँ सुंदर <laughs> अद्भुत <laughs> का जुब किया है